शुक्ला ब्रह्म विचार अलंत नपुंसक में कल पहले शब्द क्या प्रतिपेदिक था सना अंत में क्या बन है हाँ हरा उसके द्वितीय बहुवचन में रूप सिद्ध करो सस में आगे क्या शब्द चलेगा दंडीन शब्द हो गया पथिन ये सुपथिन शवना पंथ यस्मिन राज्य तत्म अच्छा मार्ग जिस राज्य में हो कुल में हो राज्य है नपुंसक स्थान में हो अच्छा मार्ग जिसमें हो प्रातिपति प्राति के सुपथिन क्या प्रतिपति है सुपतिन अगर सु आएगा सु का लोप होने के लिए कोई सूत्र है लोप करता है हैं? लोप करेगा हाँ लुप हो जाएगा समोर नपुंस का से लुक हो जाएगा सुपथिन के नकार कर लोप करने के लिए क्या सूत्र हो न लप क्यारो बनेगा सुपति? औ आने पर सुपतिन अगर औ को ये होने के लिए क्या सोते क्या सो बोलो फिर नमप बोलते नम्पू नहीं कहा अनुसार है बोलो फिर बोलो ना बोलो ना न अगे पुंग नपुंग नहीं। क्या नपुंग नुसार नहीं है नुसार नहीं के बोलेंगे कैसे नपुंग सकाच हाँ नप नहीं नपाचों को सी हो जाए ई हो जाएगा सुपतिन अगरे ई और सुप टी का लोप करने के लिए क्या सूत्र भाष्य टे लोप ई लोप मिल जाएगा क्या बनेगा सुपथी सुपथी नगर जसनाथान हम पर क्या सूत्र लगेगा इतो सर्वनाथ स्थान है ई को आ हो जाएगा सुपथन फिर थपथन अगर ई फिर दीर्घ करने के लिए सुपंथानी मिला दो क्या बनेगा सुपंथानी पहला क्या बना सुपथि सुपथि सुपंथानी संबोधन में है न है या नहीं क्या सूत्र नपंस का न लोप वा वक्तव्य किस से किसके शब्द के लिए सब शब्द के लिए सम्बुद्ध नपुंसकाना न लप बातव्य अजंत नपुंसके में आया था दंडिन में भी दो बने पहले कहाँ आया था पहले नहीं पहले नहीं है नहीं पहले ये पहले आया नहीं लग में आए नहीं सम्बुद्ध हो नपुंसकान नही नहीं है लघु में नहीं अच्छा अच्छा सिद्धांत में तो है हाँ तो इसमें नहीं तो लोप होता है विकल्प से तो बन जाएगा दो रूप सम्बुद्ध हो नपुंसकान न लुपो वाची हो इसमें नहीं पुस्तक लघु में है नहीं भाई में है हाँ ठीक ठीक है दो रूप बनेगा तो इसमें तो नहीं लघु में नहीं है सुपति आगे और सुपति हे सुपंथानी तृतीया में सुपथा टा आएगा इन कहाँ जाएगा किस तरह से तेलोपन से क्या चलाएगा इन मिल जाएगा सुपथा भया में नौ कालोप किस तरह से पद से गया कि सुत से क्या रूप बनेगा सुपति भ्याम पंचमी सुपथा सूर्य से बोला सुपति सुन सब पथी सु आगे उर्क शब्द है ऊर्ज है प्रातिपदिका सु का लोप हो जाएगा कि सूत्र से है समोपन से ऊर्ज के रेप क्या के आगे है संत से लोप प्राप्त है संयंत्र से लोप ज का लोप हो जाएगा रोक है नहीं ऊर्जे जकार का समय तो स्लोप सुलभ होगा ना नहीं क्यों नहीं होगा रात सस्य सूत्र है नियम सूत्र रेप से पर समय तो लोप सकार का ही होगा सब बिना का लोप नहीं होगा हो। यहां स क्या ज है ऐसे ज का लोप नहीं होगा तो ऊर्जा ऐसा रहेगा चौकू से हो जाएगा गुसा ने कह उर्क उर्क ऊर्जा अगर औ का सी होने पर मिला दो जसि सर्वनाम स्थान है ऊर्जा उर्जग्र ई नूम करने के लिए कोई सूत्र है हैं नपुंसक झलंते अजंत है झलंत नपुन्स, है, है? नूम होगा नूम का नकार संज्ञा के सूत्र से हैं झलंतम इसलिए मित होने का कारण सूत्र लगे मिदचुन त्यात् कितना अचे उसके पर में आ जाएगा वो के आगे क्या रहेगा उसके आगे क्या है ओके आगे मतलब ओके बाद पहले नहीं ओके बाद क्या है, है? नौ। नौ क्या रेप है ना न के आगे क्या है रेप के आगे पहला नू में पहले रहे है पहले न आगे र आगे न र ज हे देखो दिया न नाम सही कह दया है मंत्र क्या लिखा है न रानाम सयोग कह न जान क्या न र और ज त्याय क्यों सिद्ध दिया ये रेप लिखते है जी के ऊपर रे रेप लिखते वो ना पहले है ज के क्या है उसके आगे रे पे किंतु बोलते समय कैसे बोलने गे उन जी उन न के आगे आगे जी ई के ऊपर तो देते हैं रोप उच्चारण होगा जी के पहले कैसे बोलेंगे उन जी उनजी उन जी उनजी उनजी नहीं उनके उर्जी उनजी तृपया में तृपया में क्या बनेगा ऊर्जा बोलो से ऊर्जा उर्क नहीं उर्ग होगा ऊर्जे आगे है तत्श्द तत् लुक हो गया तत्व तत रहेगा वहाँ पुलिंग में क्या होता था तेदादिम अतौनि परूप और उ तद स सा नहीं। सु पर सुनाई से तत् तत अगरे ओ को सी हो जाएगा नपुंस काच तेदाद नाम अतौणि पर हो जाएगा तो अगरे ई आधगुण कर दो क्या बनेगा ते अगर त तो, तो तक सी नपन जस सर्वनाथाने तेदार्थनामा तोड़ पर उपहन से क्या रहेगा तो त के आगे क्या है ई आ नुम करने के लिए कोई सूत्र है नुम होने के बाद उपदा दीर्घ करने के लिए सर्वनाताने क्या किस सूत्र से हाँ तो क्या रू बनेगा तानी तत ते तानी फिर तत तृतीया में बुला के तेन ऐसे यथ शब्द है बोलो ये ये ये ना ना एक तो सद प्रकार एतत, एते, एतानी, ए, एतत गवाक्सा तो गो प्रोक अंश धात्र से कुन गो अंश कुछ के नुप होता है कि सूत्र से अनिदाम हलो बधा किमती गो अग्रे अचे गो अच्छे सुसम सा लुक हो गया और गो को हो जाएगा अवंशोटायनुष्य गवाच कोई नोक हो जाएगा गवाक गवाक दो बनेगा गो अच अव कारोप हुआ है नुम होगा दिवसन में नुम उगित शाम सूत्र से हो जाएगा सर्वनाम स्थान होना चाहिए सर्वना स्थान नहीं नुम ने गो अच अंश के अकार का लोप करने के सूत्र पहुँचा है भाँ भाँ आज क्या या चिफन से भ संज्ञा उनसे अका लोप होगा क्या सूत्र अच्छा अलोप बना पर गोच बचिया गोच अगर ई गोची ई कहाँ से आया न से गोची बनिया प्रातिपति का वनी या। क्या है हाँ गवाच गोवा आगे जस सोसी तानवा नुम करना किस सूत्र से न पुसो से जर्ज हुआ से उधर चाम भी प्राप्त है सर्वनाथान देखो पर कौन देखो हाँ नूम हो जाएगा फिर नशा पताजलि अनुसार अनुसार से पर सवान अभंग क्या बनेगा गवांची अवंग गांची हो गया गवांशी या नहीं हुआ गौ अगे अचे जस ससी सर्वनाथान हुआ नूम हो गया नक्का अनुसार नक्चा पतांजलि अनुसार से ऊपर यह हो गया अ कालो लोप सूत्र सा होगा क्या रहुआ नहीं हुआ बस यहाँ नहीं गो अगर अवंश पटाए अनुष्य गवा गवांस अगर ई क्या बनेगा गवांशी अभी क्या बना पहले गवाक गवाक गोची गवांची संपोधन में हे गवाक बोलो इति संबोधनम आगे दे दे दे आगे आजादी में अचर अच्छा से अलोप हो जाएगा नहीं होगा क्या नहीं होगा बहुत संज्ञा है अचसूत्र अच्छा से अलोप हो जाएगा आजादी प्रत्यपारती अरे मिल जाएगा गोचा गोचे गोचा ऐसा बनेगा अरे भ्यामी गवा भ भ्याम, क्या बनेगा हाँ बोलो तृतीय बोलो गोचा गवाक्षुति सप्तमी आगे इसमें सिद्धांत गए इसके बहुत रूप बनते हैं गति पूजा अवंग अभंग सर्वत्र विभाषा गो हो ये सब बन कर के बहुत रूप हो जाते हैं आगे सकृत शब्द है मल पुरुष मल विष्ठा सकृत को हो जाएगा सीखी सूत्र से सकृति नप आगे सकृत अगर जस जस्सी सर्वनास्ताने नुम करने के सूतरा नपुंस जल सकृति बनेगा बोल रूप सकृत सकृति सकृति प्रथमा आगे पंचमी बोलो सप्तमी आगे है ददत दान करने वाला दादात से शत्रु प्रत्येक बनता है ददत सम का नपुंस का लूक होने पर ददत्त ऐसे रहेगा दत्त ददत दत दत दो, दो बनता है ददतत औ पर सूत्र है ददततग्र ओहे औहन पर नूम हो गया कि सूत्र से नपुंसक से जल चल गया क्यों नहीं लगे शर्वता नहीं ये सूत्र वाँ नपुंसक अभ्यस्तात् यदन से क्लीवस्य से सर्वनामस्था सर्वनाम स्थान पर में अव पर में आते नहीं, नहीं। इसे अहू में लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो हमें क्या बनेगा ददती हमें क्या बनेगा दत्ती ज साने पर नुम प्राप्त था किस सूत्र से यह विकल्प से करेगा अभ्यस्त संज्ञा द दस्तम अभ्यस्त से पर मुझे सता सता क्या मालूम है शत्रि का प्रथमांत सता जैसे धात्री का दाता शत्रि प्रति बनकर ददत्त बना तदंत शक्लि वह ददत है उसको नुम होगा विकल्प से नुम हो जाएगा तो ददंती बन जाएगा नुम नहीं होगा तो दत्ती ये कहाँ से आया जस अब ये रूप बोलो ददत ददत ददती ददंती ददंती ददंती दो बना फिर बोलो संबोधन बोलो हे आगा रती, आगा रती, आगा रती आगा रती। पहले नू पहले नून पक्ष में बाद में हे दतंती दत्ती हे द्वितीय बोलो तृतीया दत्ता दादा, दादा आगे तुदत तुद तुदादी माता तुद सत्र हो जाएगा यहाँ भी तुदत तुदती अच्छा ये सूत्र है आद्योर नुम आ तो अवनता पर और नदी पर हो तो नूम दंगात पर हो यह शत्रु अवय बश तदंत से नूम बा अवन के आगे जो हो का अवयव है तुदते है तुदत्त में अके आगे, आगे शत्रु का अवय तय है तदंत को नुम होगा सी पर हो नदी हो शी यहाँ है सी कहाँ से है यार न सि पर हो जाएगा नूम होने पर तू दंती अब नूम नहीं होगा तो तू ये नुम किस तरह से हुआ अच्छा जस में या में दोन में नुम नहीं होगा ये हुआ किस में और जस सरसान होने पर वहाँ लग जाया नहीं आज छीना क्यों नहीं लगेगा शी पर भी नहीं नदी पर नहीं वहाँ जलग जाएगा नपुंस्य जल च जा। नुमन पर मन जाएगा तुदंती तुदत बोलो फिर रूप तुदत तुदंतीदती तोदंती तुदंती। हे पचत पचत हाथ से शत्रुग्न से पचत पकाने वाला पचत पचत बन जाएगा और उ, आने पर नपुंस होने के बाद सप श्यन नित्यम।, नित्यम ये आचन दुर्नम विकल्प करता है ये नित्य करेगा सप और शन के पर सप शन का जो अव तुदत में तो आदि व होता है सपरु क्षण का अ हो तो उसके पर जो सत्रिका अव है वो तदंत को नित्य नुम होगा सी पर में हो अथवा नदी हो या सी है पचत में सप प्रत्यय भुआदि में सप होता है तुदादि में स होता है आगे आएगा पचत में सप होने से उसके पर नित्य नुम विकल्प नित्य होगा नुम हो जाएगा तो पचंती बन जाएगा और द्विवचन में बहुवचन में नुम होगा किस तरह से वहाँ पचनती बनेगा पहले में दीर्घ है नपुंस दूसरा में नपु जसोसि क्या रू बना पचत पचती हे नहीं पचनती पचंती संबोधन हे पचत इति संबोधन बचत बचत बचता, बचता, ये दिवु के दिव्य धातु है उससे श्यन होता है तो दिव्यत बनता है हलीचर से दी दि दीर्घ हो जाता है दिव्यत प्रातिपदी है दिव्यत सम नपुंस आलू को हो गया ओवाने पर नपुंस काचे सी होने पर सूत्र लग जाएगा सप्सन और नित्यम नुम हो जाएगा दिव्यन्ती और जसो सी होने पर नुम होगा कि सूत्र से रूप बनी गया दिव्यंती बनीगा ऐसे ही जैसे बना रूप लो दिव्यत दिव्यंती प्रथमा दीर्घ दिव्यता आगे धनुष शब्द धनुष सकारांत है समपुंस का लुक हो जाएगा धनु विसर्ग हो जाएगा सस शुरू करके के धनुष और अवानी पर नपुंसका से धनुष मिला दो धनुषि ज ससि शर्वण शर्वण उनसे नूम करने के लिए क्या सूत्र नुम हो जाएगा और नुम होने के बाद शांत महतः साय साय न और सयुग शांत तो हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा धनु धनु धनुष सत्व करने के लिए ऊ के आगे सत है किंतु बीच में आगे नकार नक्शा पंजा झलिया अनुसार होता है तो शत्रु लग जाएगा नोम विसर्जन सर व्यवहार भी सत्य हो जाएगा धनु से बनेगा दीर्घ की सूत्र से हुआ न कहाँ से आया यार सत्य की सूत्र से न आपुंस नोम विसर्जन बोलो धनु धनुष इससे प्रकार चक्षुष शब्द है धनुष चक्षुस बराबर सकारांत है गुरु चक्षु चक्षु चक्षुसी, चक्षुंसी हे हाँ हे चक्षु दो चक्युषु चक्युष दो बनेगा आगे पय शब्द है पय अवान पर नपुंस का बन जाएगा जस ससी सर्वा शांतमत दिघ बन जाएगा नश्चा पतांजलि अनुसार होता है बोलो पय पयसी पयांसी हे हाँ, हे पय पयस भ्याम सू हसी चे उतो जाए गुण पायो भ्याम पयसा